राजू भाई द्वारा बताई गई विधियों के आधार पर हमारी ट्रस्ट की ओर से देश भर में निःशुल्क स्वदेशी चिकित्सा के शिविरों का आयोजन हो रहा है जिसमें आप हाई बीपी एवं लो बीपी, यानी रक्तचाप बवासिर यानी पाइल्स कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत एसिडिटी मोटापा अर्थराइटिस हृदय रोग मधुमेह जैसी असाध्य बीमारियों पर निशुल्क परामर्श ले सकते हैं हमारे विशेषज्ञों के निर्देशन में किए गए चिकित्सा परामर्श से काफी रोगियों को लाभ हो रहा है आप अपने शहर या गांव में इस तरह के शिविरों का आयोजन करवा सकते हैं या आसपास होने वाले शिविरों में भाग ले सकते हैं वंदे मातरम राजू भाई के अधूरे सपनों और कार्यों को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र स्थित राजू भाई की कर्मभूमि सेवाग्राम वर्धा में तेवीस एकड़ क्षेत्र को स्वदेशी ग्राम का रूप दिया जा रहा है स्वदेशी चिकित्सा के अंतर्गत पाइल्स यानी बवासिर कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत मधुमेह यानी डायबिटीज मोटापा अर्थराइटिस और हृदय संबंधी रोग ऐसे गंभीर रोगों का आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार एवं शोध कार्य किया जाएगा इसके अलावा स्वदेशी ग्राम में गोबर गौमूत्र के उपयोग से स्वदेशी कृषि भी सिखाई जाएगी इसके साथ स्वदेशी ग्राम में निम्न विषयों पर शोध एवं प्रशिक्षण कार्य भी होंगे जैसे पंचगव्य उत्पादों का निर्माण प्रशिक्षण स्वदेशी उत्पादों की उपलब्धता और प्रशिक्षण स्वदेशी ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए केंद्र की स्थापना स्वदेशी शिक्षा के अंतर्गत रोजगार परक शिक्षा और गुरुकुल प्रणाली से राजू भाई द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम से शिक्षा का प्रयोग अपने स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी बीमारी के बारे में परामर्श करने के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें आठ आठ शून्य शून्य दो सात शून्य दो एक और नौ आठ दो दो पांच दो शून्य एक एक तीन या डब्ल्यू इस वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं अगर आपको ये व्याख्यान अच्छे लग रहे हैं तो कृपया इनको जन जन तक पहुंचाने में मदद करें।